मंडुक्योपन शांकरभाष्य अद्वैत प्रकरण उक्तः ओंकारर्णय उक्त आत्मेति प्रतिज्ञा प्रतिमा ज्ञाते द्वैतम न विद्यत इति च तत्र नवताथ्य प्रकरण स्वप्नमाया गंधर्वनगरादी दृष्टाने दृश्यवाद यदि हेतु तर्क च प्रतिपा अद्वैत किप्त आहोस्वितर्केत आह शक्य तर्के ज्ञात तत्क्रक आरभ्य उपास्योपासनादिभेद जातम सर्वित केवलश्चात्मा दयाय परमाशति स्थित मतीते प्रकरणे यत आगम प्रकरण में ओंकार का निर्णय करते समय यह बात केवल प्रतिज्ञा मात्र से कही है कि आत्मा प्रपंच का निवृत्त स्थान शिव और अद्वैत स्वरूप है तथा ज्ञान हो जाने पर द्वैत नहीं रहता फिर वैतथ्य प्रकरण में स्वप्न माया और गंधर्व नगर आदि के दृष्टांतों से दृश्यत्व एवं आदि अंतवत्व आदि हेतुओं द्वारा तर्क से भी द्वैत के अभाव का प्रतिपादन किया गया किंतु वह अद्वैत क्या शास्त्र मात्र से ही ज्ञातव्य है अथवा तर्क से भी जाना जा सकता है इस पर कहते हैं तर्क से भी जाना जा सकता है सो so, किस प्रकार इसी बात को बतलाने के लिए अद्वैत प्रकरण का आरंभ किया जाता है उपास्य और उपासना आदि संपूर्ण भेद मिथ्या है केवल आत्मा ही अद्वैत परमार्थ स्वरूप है यह बात पिछले प्रकरण में निश्चित हुई है क्योंकि भेददर्शी कृपण है उपासना तो धर्मो जाते ब्रह्मणि वर्तते प्रागुत्पत्तेरजम सर्वतेपण स्मृत उपासना का आश्रय लेने वाला जीव कार्य ब्रह्म में ही रहता है अर्थात उसे ही अपना उपास्य मानता है और समझता है कि उत्पत्ति से पूर्व ही सब अज अर्थात अजन्मा ब्रह्म स्वरूप था इसलिए वह कृपण दीन माना गया है उपासना उपासनामो मोक्ष गत गसकोहम मामोपास्यम ब्रह्म तदुपासना जाते वर्तमानो अजम ब्रह्म शरीर शरीरपाता प्रतिपस्ेगुत्पत्तेदात्मकोहम जातो जाते ब्रह्मणि च वर्तमान उपासनया पुनस्तव प्रतिपस्पाससनाश्रि धर्म साधको युद्र ब्रह्म वित्ते वित्तेनाश कारणेन कृपण दीनोलपक स्मृत निज्रह्मशिप्रा यद्वाचान अभ्युदित ये नाभ्युद्य तदेव ब्रह्म तम विद्धि नेदम यदि उपास इत्यादिश्रुते तलब कारणाम उपासनाश्रित उपासना को अपने मोक्ष के साधन रूप से मानने वाला पुरुष अर्थात मैं उपासक हूँ और ब्रह्म मेरा उपास्य है उसकी उपासना करके इस समय कार्य ब्रह्म में रहता हुआ शरीरपात के अनंतर मैं अजन्मा ब्रह्म को प्राप्त हो जाऊंगा तथा उत्पत्ति के पूर्व भी यह सब और मैं अज़रूप ही थे उत्पत्ति से पूर्व मैं जैसा था अब उत्पन्न होकर जात ब्रह्म में वर्तमान हुआ अंत में उपासना द्वारा मैं फिर उसी रूप को प्राप्त हो जाऊंगा। इस प्रकार उपासना का आश्रय लेने वाला साधक जीव क्योंकि क्षुद्र ब्रह्म वेदता है इस कारण से ही यह सर्वदा अजन्मा ब्रह्म का दर्शन करने वाले महात्माओं द्वारा कृपण दीन अर्थात क्षुद्र माना गया है यह इसका अभिप्राय है जैसा कि जो वाणी से प्रकट नहीं होता बल्कि जिससे वाणी प्रकट होती है वही ब्रह्म है ऐसा जान जिसकी तो उपासना करता है वह ब्रह्म नहीं है इत्यादि तलवकार श्रुति से प्रमाणित होता है अकापण्य निरूपण की प्रतिज्ञा प्रति अजम आत्म प्रति पत्युम शक्वन विद्य दीनमत्म मनम जाह जाते ब्रह्मणि वर्ते तदुपासनाश्रिता सन्ब्रह्म प्रतिपस्तिपन्नोती यस् बाहर और भीतर वर्तमान अजन्मा आत्मा को प्राप्त करने में असमर्थ होने के कारण अविद्यावश अपने को दीन मानने वाला पुरुष क्योंकि मैं उत्पन्न हुआ हूँ उत्पन्न हुए ब्रह्म में ही वर्तमान हूँ और उसकी उपासना का आश्रय लेकर ही ब्रह्म को प्राप्त होंगा इस प्रकार मानने के कारण दीन है अतो वक्ष पण्यम अजाति समता यथाना जायते किंचित जायम समंततः इसलिए अब मैं सर्वत्र समान भाव को व्याप्राप्त जन्मरहित अकृपण भाव अजन्मा ब्रह्म का वर्णन करता हूँ जिससे यह समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार सब और उत्पन्न होने पर भी कुछ उत्पन्न नहीं हुआ अतो वक्षाम्य काण्यम अकृपण भाव अजम ब्रह्म तद्धि कार्पण्यास्पद योन्य पश्य पश्यन शिषण्यन जिजाती तदल्प वर्त्यमसत वाचारंभण विकारो इत्यादि नामेयम इत्यादिश्रुतिभ्यपरीत सबायाभ्यरम अजम अकार्पण्यं भूमाख्यम ब्रह्म याप्या विद्याकृत सर्वकापण्यनिवृत्ति तद काण्यम वक्ष्यार्थ इसलिए मैं अकारपण्य अकृपण भाव अर्थात अजन्मा ब्रह्म का वर्णन करता हूँ जहाँ अन्य अन्य को देखता है अन्य को सुनता है और अन्य को ही जानता है वह अल्प है वह मरणशील और असत है विकारवाणी से आरंभ होने वाला नाम मात्र है इत्यादि श्रुतियों के अनुसार उपरयुक्त जात ब्रह्म तो कृपणता का ही आश्रय है उससे विपरीत बाहर भीतर वर्तमान अजन्मा भूमा भूमासज्ञक ब्रह्म अकारपण्य रूप है जिसे प्राप्त होने पर अविद्याकृत संपूर्ण कृपणता की निवृत्ति हो जाती है उस कृपण भाव से रहित ब्रह्म का मैं वर्णन करूँगा यह इसका तात्पर्य है तजाति अविद्यम जातिरस्य कस्मात् वह गस्मात्जाति अर्थात जिसकी जाति न हो और समता को प्राप्त अर्थात सबकी समानता को प्राप्त है यह क्यों है अब अवयवैषम्यावात् सवयव वस्तु तदवयवैसम गातच्य गतमिति न कैचिवयवै स्फुटत्य जात्यर्पण्यम समत सामंता न जायते किंचिद अपि न स्ुटती रज्जुसर्पवत विद्यादृष्ट्या जायम ये प्रकारण न जायते सर्वतो जयम जमेव ब्रह्म भवति तथा तम प्रकारम शिण्वृत्थ क्योंकि उसमें अवयवों की विषमता का अभाव है जो वस्तु सावयव होती है वह अवयवों की विषमता को प्राप्त होने के कारण उत्पन्न होती है ऐसे कही जाती है किंतु यह ब्रह्म तो निरवय होने के कारण समता को प्राप्त है इसलिए किन्हीं भी अवयवों के नाम के रूप में प्रस्फुटित नहीं होता अतः यह सब ओर से अजाति अर्थात अकारपण रूप है जिस प्रकार के कुछ भी उत्पन्न नहीं होता अर्थात रज्जु सर्प के समान अविद्यक दृष्टि से उत्पन्न होता हुआ भी जिस प्रकार उत्पन्न नहीं होता सब ओर अजन्मा ब्रह्म ही रहता है उस प्रकार को श्रवण करो यह इसका अभिप्राय है देव की उत्पत्ति के विषय में दृष्टांत, अजाते ब्रह्मा कार्पण्यम वक्षा मिति प्रतिज्ञातम तत्द्यर्थम हेतु दृष्टान्तम च वक्षा मित मैं अजन्मा ब्रह्म का जो कृपण भाव से रहित है वर्णन करता हूँ ऐसी प्रतिज्ञा की है उसकी सिद्धि के लिए हेतु और दृष्टांत भी बतलाता हूँ इस अभिप्राय से कहते हैं आत्मा झकाश वजीव घटाकाशोदिता घटादिवच्च संघाते जाता वेतन निदर्शनम आत्मा आकाश के समान है वह घटाकाशों के समान जीव रूप से उत्पन्न हुआ है तथा मृत्ति से घटादि के समान संघात रूप से भी उत्पन्न हुआ कहा जाता है आत्मा की उत्पत्ति के विषय में यही दृष्टांत है आत्मा परो ही यस्मा काशवत सूक्ष्म निरवय सर्वगत आकाशवद उक्तौ जीव क्षेत्र घटाकाशरिव घटाकाशतुल्य उदित उक्त स एवाकाश सम पर आत्मा क्योंकि पर आत्मा ही आकाशवत अर्थात आकाश के समान सूक्ष्म निरवयव और सर्वगत कहा गया है और वही घटा का सदृश जीवों के रूप में उत्पन्न हुआ कहा गया है इसलिए वह परमात्मा ही आकाश के समान है अथवा घटाकाश यथाकाश उदित उत्पन्नस्तथा परो जीवात्मुत्पन्न जीवात्म पर उत्पत्तिश्रूयते वेदातेसु सा महाकाश घटाकाशोत्पत्ति सान परमार्थतः इत्यभिप्राय अथवा जो समझो कि जिस प्रकार घटाकाशों के रूप में आकाश उत्पन्न हुआ है उसी प्रकार परमात्मा जीवात्माओं के रूप से उत्पन्न हुआ है तात्पर्य यह है कि वेदांतों में जो परमात्मा से जीवात्माओं की उत्पत्ति सुनी जाती है वह महाकाश से घटाकाशों की उत्पत्ति के समान है परमार्थतः नहीं तस्काशा घटादय संघाता संघाता यथोत्प्यशस्थया परमात्म रचना रज्जु सर्प सर्पद्विता जायन्ते अत उच्चते संघाते रुदित इति उच्यते बुद्धि जला मंदबुद्धिप्रतिपाद श्रुत्यात्मनो जातिच्यते जीवादीना तथा जाता उपगम्यम एतनिदर्शन दृष्टान्तो यथोदिता काशबदितादी उसी आकाश से जिस प्रकार घट आदि संघात उत्पन्न होते हैं उसी प्रकार आकाश स्थानी परमात्मा से रज्जु में सर्प के समान विकल्पित हुए पृथ्वी आदि भूत संघात और शरीर तथा इंद्रिय आध्यात्मिक भाव उत्पन्न होते हैं इसे से कहा जाता है घटादि के समान देहादि संघात रूप से भी उदित हुआ है जिस समय मन-बुद्धि पुरुषों के प्रति प्रतिपादन करने की इच्छा से श्रुति ने आत्मा से जीवादि की उत्पत्ति का वर्णन किया है उस समय उनकी उत्पत्ति मानने में यह उपरयुक्त आकाश आदि के समान ही निदर्शन दृष्टान्त है जीव के विलीन होने में दृष्टांत, दृष्टान्त घटादीषु प्रलीनसु घटा का साधा आकाशे संप्रलीयते तीवा इहात्म घटादि के लीन होने पर जिस प्रकार घटा का साधि महाकाश में लीन हो जाते हैं उसी प्रकार जीव इस आत्मा में विलीन हो जाते हैं यथा घटाद्युत्पत्तिया घटा का साध्युत्पत्ति यथावा घटादि प्रलिए घटाकासादि प्रलयस्त वेहादि संघातोत्पत्तिया जीवोत्पत्ति तत्ल चीवानामी आत्मनि प्रलयो न इत्यर्थः जिस प्रकार घटादि की उत्पत्ति से घटाका सादि की उत्पत्ति होती है और जिस प्रकार के नाश से घटाका सादि का, का नाश होता है उसी प्रकार देहादि संघात की उत्पत्ति से जीव की उत्पत्ति होती है और उनका लय होने पर जीवों का इस आत्मा में लय हो जाता है तात्पर्य यह है कि स्वतः उनका लय नहीं होता आत्मा की असंगतता में दृष्टान्त सर्वदेह स्वात्मिक जनन मरण सुखादि मत्यादि मत्यात्मनि सर्वात्मना तस्संबंध क्रियाफल सांकर श्यादती या आहुरद्वैती नस्ता उच्यते। संपूर्ण देहों में एक ही आत्मा होने पर तो एक आत्मा के जन्म मरण और सुख दुखादिमान होने पर सभी को उसका संबंध होगा तथा कर्म और फल की संकरता हो जाएगी अर्थात कर्म किसी का होगा और उसका फल कोई और ही भोगेगा इस प्रकार जो द्वैतवादी कहते हैं उनके प्रति कहा जाता है यथे कस्म घटाकाशे रजो धूमाद फिर युते न सर्वे सम प्रयुज्यंत तद्वजीवा सुखादि भी जिस प्रकार एक घटाकाश के धूली और धुएँ आदि से युक्त होने पर समस्त घटाकाश उनसे युक्त नहीं होते उसी प्रकार जीव भी सुखादि धर्मों से लिप्त नहीं होते अर्थात एक जीव के सुखाधिमान होने पर सब जीव सुखाधिमान नहीं हो जाते यथकिन घटाकाशे रजो धूमा युते संयुक्ते न सर्वे घटाकादय तद्र जो धूमादिभुज्य तद्जीवा सुखादि जिस प्रकार एक घटाकाश के धूलि और धुएं से युक्त होने पर समस्त घटाकाशादि उस धूलि और धुएं से संयुक्त नहीं होते उसी प्रकार जीव भी सुखादि से लिप्त नहीं होते नन्वेक एवात्मा पूर्वक्ष आत्मा तो एक ही है ना नाढ़ न श्रुत संघाते स्वेक एवात्मेति सिद्धांति हाँ क्या तूने यह नहीं सुना कि संपूर्ण संघातों में आकाश के समान व्याप्त एक ही आत्मा है यद्येक एवात्मा ती सर्वत्र सुखी दुखी चाह पू यदि आत्मा एक ही है तो वह सर्वत्र सुखी दुखी होगा न चेदम सांख्यचोद्यम संभवती नी सांख्य आत्मन सुख दुखादीम इछति बुद्धि दुखा ना चोपलब्धि उपगमात्म सुखदुखादीना भेद भेदकलना प्रमाण अस्त सिद्धान्ते सांख्यवादी की यह आपत्ति संभव नहीं है सांख्य आत्मा का सुख दुखादि मत्व स्वीकार नहीं करता क्योंकि सुख दुखादि तो बुद्धि संवेत माने गए हैं तथा तो इसके सिवा अनुभव स्वरूप आत्मा की भेद कल्पना में कोई प्रमाण भी नहीं है भेदाभावे प्रधान्यस्य परार्थया अनुपत्तिरती चेत न प्रधानकृत सत्मन्य समवायात य प्रधानको बंधो मोक्षो वर्थ पुषेषु भेदे संवैति तधान से पाराथत्मकोप्यतुक्ता पुरुषभेदक्यंधो मोक्षो वर्थ पुषसमवेभ्युपगम्य निर्विशे चेतना निर्विशेषाचेतना आत्मनों उपगम्य अतः पुरुषसत्ता प्रयुक्तमेव प्रधान से पाराथ्यम सिद्ध न तो पुरुषभेद प्रयुक्त मत पुरुषभेदकनाया न प्रधानस्य से पाराथ्यम हेतु यदि कहो कि भेद न होने पर तो प्रधान की परार्थता भी संभव नहीं है तो ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि प्रधान द्वारा संपादित कार्य का आत्मा के साथ संबंध नहीं है यदि प्रधान कर्तिक बंध या मोक्ष पुरुषों में पृथक पृथक रूप से संवेत होते तो आत्मा का एकत्व मानने में प्रधान की परार्थता संभव नहीं हो सकती थी और तब पुरुषों के भेद की कल्पना करनी ठीक थी किंतु सांख्यवादी तो बंध या मोक्ष को पुरुष से संबंध ही नहीं मानते वे तो आत्माओं को निर्विशेष और चेतन मात्र ही मानते हैं अतः प्रधान की परार्थता तो केवल पुरुष की सत्ता मात्र से ही सिद्ध है पुरुषों के भेद के कारण नहीं इसलिए पुरुषों की भेद कल्पना में प्रधान की परार्थता कारण नहीं है न चाण्यत पुरुषभेद कल्पनायाँ प्रमाणमस्ती सांख्यानाम परसत्तामात्रमेव चैतर्निमित्तीकृत्य स्वयं बद्यते मुच्यते च प्रधानम सत्ता स्वरूपेन प्रधान प्रवृत्तौतुर्न कनेचिद विशेषणेती केवल भेद कल्पना वेदाथ पर इसके सिवा सांख्यवादियों के पास पुरुषों का भेद मानने में और कोई प्रमाण नहीं है पर आत्मा के सत्ता मात्र को ही निमित्त बनाकर प्रधान स्वयं बंध और मोक्ष को प्राप्त होता है और वह पर केवल उपलब्धि मात्र सत्ता स्वरूप से ही प्रधान की प्रवृत्ति में हेतु है किसी विशेषता के कारण नहीं अतः केवल मूढ़ता से ही पुरुषों की भेद कल्पना और वेदार्थ का परित्याग किया जाता है ये ताहुर्वैशेषिकादय इच्छादय आत्मा संवाइन इति तदप्यसत स्मृति हेतूना संस्काराण अदेशत्म समवायात आत्मन संयोगाच स्मृत्योत्पत्ते स्मृतिमापत्ति युगपद्वा सर्वस्मृत्योत्पत्ति प्रसंग इसके सिवा वैशेषिकादी मतावलबी जो कहते हैं कि इच्छा आदि आत्मा के धर्म हैं सो उनका यह कथन भी ठीक नहीं है क्योंकि स्मृति के हेतुभूत संस्कारों का प्रदेशहीन निरवय आत्मा से संवाय संबंध नहीं हो सकता यदि आत्मा और मन के सहयोग से स्मृति की उत्पत्ति मानी जाए तो स्मृति का कोई नियम ही संभव नहीं है अथवा एक साथ ही संपूर्ण स्मृतियों की उत्पत्ति का प्रसंग उपस्थित हो जाएगा न च भिन्न जातीम स्पर्शादी हीना आत्मान मन आदि भी ही संबंधो युक्त न च च्रव्याुपयोग गुणा कर्मसाशेष समवाया भिन्ना सी पर्रव्या सूरीदात्मस्त स्रव्येण ते संबापत्ति इसके सिवा स्पर्सादि से रहित भिन्न जाति आत्माओं का मन आदि के साथ संबंध मानना ठीक भी नहीं है तथा दूसरों के मत में द्रव्य से रूप आदि उसके गुण एवं कर्म सामान्य विशेष और समवाय भिन्न भी नहीं है यदि दूसरों के मत में वे इच्छा आदि द्रव्य से तथा आत्मा से अत्यंत भिन्न ही हो तो ऐसा होने पर तो द्रव्य के साथ उनका संबंध ही सिद्ध नहीं हो सकता अयुत सिद्धा संवायलक्षण संबंधो इति नरु्यत इदिभ्यो निभ्य आत्मनोत पूर्व सिद्धवान्नयूत सिद्धत्ति आत्मनायूत सिद्धादीनाहण्यसंग स चाष्ट आत्मनोंमोक्ष प्रसंगा यदि कहो कि अयुत सिद्ध पदार्थों का समवाद संबंध मानने में विरोध नहीं है तो ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि इच्छा आदि अनित्य धर्मों से नित्य आत्मा पूर्व होने के कारण उनका परस्पर अयुत सिद्धत्व संभव नहीं है यदि इच्छा आदि आत्मा के साथ अयुत सिद्ध हो तो आत्मगत महत्व के समान उनकी भी नित्यता का प्रसंग उपस्थित हो जाएगा और यह बात इष्ट नहीं है क्योंकि इससे आत्मा के केनीमोक्ष का प्रसंग आ जाता है समवाय से च्रव्यादन्य सती द्रव्येण संबंधातरवाच्य द्रव्यगुण समवायो निसबंध एवती न चेत तथा संबंध वाच्यमीति समवायसबंधवता उपपत्ति पृथक्वाति अत्यंत पृथ्वें च द्रव्यादीनाम नाम स्पर्श द्रव्य द्रव्योरिव ष्यर्थानुपत्ति यदि समवाय द्रव्य से भिन्न है तो द्रव्य के साथ उसका कोई अन्य संबंध बतलाना चाहिए जैसा कि द्रव्य और गुण का है और यदि कोई कहे कि समवाय तो नित्य संबंध ही है इसलिए उसके साथ कोई संबंध बतलाने की आवश्यकता नहीं है तो ऐसी अवस्था में समवाय संबंध वालों का नित्य संबंध होने के कारण उनकी पृथक्ता संभव नहीं है और यदि द्रव्यादि को परस्पर अत्यंत भिन्न माना जाए तो जिस प्रकार स्पर्शवान और स्पर्शहीन द्रव्यों में परस्पर संबंध होना संभव नहीं है उसी प्रकार उसका संबंध ही नहीं हो सकता इच्छादूप जनापायद गुणवत्व चात्मनो नित्यत्व प्रसंग देह फलादि विक्रिया च देवेति परिहार्यो वत्सवय्रिया देंदोपरीह यहाँ सेद्यातरजोधूमल दोषवत्व तथात्मनो विद्याध्याद्युपाधि सुखदुखादिदोषवंधमोक्षाद्यावहारिका न विरुंते सर्ववादी भीरविद्या, कृत सर्वीभरविद्या भ्यूप, गमात्म भ्यूपगमां गांत परमा अन्नभ्यूपग्मा चम्मात्म आत्मभेद परिकल्पना वृथ्व इति यदि आत्मा को इच्छादी उत्पत्ति विनाशशील गुणों वाला माना जाए तो उसकी अनित्यता का प्रसंग उपस्थित हो जाएगा तथा तो उसके देह और फलादि के समान सावयवत्व एवं देहादि के समान ही विक्रियावत्व ये दो दोष भी अपरिहार्य ही होंगे जिस प्रकार की आकाश का अविद्याधारोपित घट उपाधियों के कारण ही धूल धूम और मल से युक्त होना है उसी प्रकार आत्मा का भी अविद्या से आरोपित बुद्धि आदि उपाधि के कारण सुख दुखादि दोष से युक्त होने पर व्यवहारिक बंध मोक्ष आदि होने में कोई विरोध नहीं है क्योंकि सभी वादियों ने व्यवहार को अविद्याकृत माना है परमार्थरूप नहीं माना अतः तार्किक लोग जीवों के भेद की कल्पना व्यथा ही करते हैं